प्रेम से ऊपर मैत्री सदगुरु ओशो के अमृत वचन ट्रैक चार करुणा प्रफुल्लता और कृतज्ञता ध्यान सूत्र के पांचवें प्रवचन का तो पहला सूत्र है मैत्री